श्रुति स्मृतिपुर आलय नमामि मे भगवत्द शोकशंक शंकर शंकरचार्यवं बादरायण सूत्र भाष ंदे भगवन ईश्वर गुररात्मे मूर्ति विभागिने रोमव्यािणा शांति शांति सतगुरु महाराज की जय ओम नमो नारायणाय। ब्रह्मसूत्र तृतीयाध्याय अध्याय पाद में परामर्शाधिकरण है परामर्शाधिकरण का विषय छांदो के उपनिषद में द्वितीयाध्याय तेईसवा खंड के प्रथम खंडिका पे ऊपर है जिसमें चारों आश्रमों का परामर्श हुआ है पूर्व पक्ष के अभिप्राय से आश्रमों का श्रुति विधान नहीं है केवल आश्रम को स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि अग्निहोत्रा आदि का विधान हुआ अन्य आश्रमों का साक्षात श्रुति विधान नहीं इसलिए वो अप्रामाणिक होते हैं यह पूर्व पक्ष का अभिप्राय था और सिद्धांति ने विधिर्वा धारणवत इत्यादि सूत्र से आश्रमों का विधान हुआ है ऐसा माना तो भाष्यकार ने बहुत ही युक्तिपूर्वक स्थापित किया कि जहां चार आश्रम श्रुति में प्रसिद्ध ना होने पर भी स्मृतियों में आचार में प्रसिद्ध है वैसा तो श्रुति में भी प्रसिद्ध है किंतु तो जिस श्रुति में है उस श्रुति को ना मानते हुए ये चर्चा है तो इसलिए चारों आश्रम का परामर्श मानना पड़ेगा जब एक स्थान में सबकी बात एक साथ हो रही है तो उसमें से एक का विधान प्रामाणिक माने और एक का अन्य का विधान अप्रामाणिक माने ये युक्ति संगत नहीं है लॉजिकल नहीं है इसलिए मानना है तो चारों को ही मानना पड़ेगा ऐसा पहले कहा और बाद में यह कहा कि इसमें चार के विधान में तीनों का परामर्श स्पष्ट है तप एव द्वितीय इस वाक्य में यद्यपि तप शब्द से वानप्रस्थ और सन्यासी दोनों का ग्रहण हो सकता है तो भी तव प्रधानत्व एक कारण कहा तव प्रधान होने से वानप्रस्थ को ही तव शब्द से श्रुति में लिया गया तो अब तीन का विधान प्राप्त होने पर परामर्श के द्वारा तो चतुर्थ तो कोई होना ही चाहिए तो चतुर्थ जो प्रसिद्ध है संन्यास आश्रम उसका विधान से भी यहां संबंध करना पड़ेगा क्यों ऐसा क्यों करना है क्योंकि वहां एक शब्द आया सर्वएते पुण्य लोका भवंती कहा तीन आश्रमों के कथन के बाद में एक वाक्य दे दिया श्रुति ने जिससे वाक्य को अलग करना होता है उसमें कहा सर्व एद्य सर्व एवं पुण्यलोका भवन ये पुण्य भाज होते यानी पुण्य लोग पुण्य के कारण जो लोग भोग प्राप्त होते हैं उसके भागीदार होते हैं ये तीन आश्रम ऐसा कहा और उसके बाद में ब्रह्म संस्थो अमृतत्व मेंदी आगे कहा था इसलिए ये जो चतुर्थ है उनके लिए ब्रह्म संस्थो अमृतत्व मेंदी कहा ये समझ में आता है ऐसा समझना चाहिए इसलिए परिशिष्यमाण परिवराट एवा अमृतत्व भाक ऐसा भाषी में कहा था इस क्रम से देखने पर जो परिशिष्यमान परिव्राट है वो ही अमृतत्व भाक होगा ऐसा हमें स्वीकार करना पड़ेगा परिशेष न्याय से इसको ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा यह भाषाकार का कथन है अब प्रश्न आया इतना तक तो हो गया परिवराज परामर्श को चारों आश्रमों का मानेंगे और चार आश्रमों में तीन का स्पष्ट विधान और ब्रह्म संस्थ अमृतत्त में को परिशेष न्याय से ग्रहण कर लेंगे तो चार आश्रम का विधान इसी कर्णिका के मंत्र के माने छांदो के वाक्य के ऊपर हो जाएगा अब प्रश्न आया कि ये ब्रह्म संस्थ अमृतत्व मेधी में जो ब्रह्म संस्थ शब्द आया तो शब्द का अर्थ है ब्रह्मणी सम्यक स्थित ब्रह्म संस्था यह यौगिक अर्थ है शब्द का अर्थ करने के लिए जो व्याकरण के अनुसार समास के वृत्ति करके जो अर्थ करते हैं उसको यौगिक अर्थ बोलते अब ब्रह्म संस्था शब्द किसी व्यक्ति विशेष में या कोई आश्रम विशेष में कोई कहीं प्रसिद्ध नहीं है यानी ये रूढ़े तक शब्द नहीं है एक यौगिक शब्द है सम्यक स्थिति ही सम्यक स्थित संस्था और सम्यक स्थित होगा वो संस्था है और किस में सम्यक स्थित है ब्रह्म सम्यक स्थित ऐसा कहा और इसमें तो यह नहीं कहा कि यह सन्यासी ही ब्रह्म में स्थित हो सकता है ब्रह्मचारी वान प्रस्थ आदि नहीं हो सकता है ऐसा तो इसमें नहीं कहा किसी का नाम नहीं लिया अब चर्चा में पहले तीन आया है और इसके बाद ब्रह्म संस्था का कहा तो तीनों में भी हो सकता है कोई भी ब्रह्म संस्थ हो सकता है और जो ब्रह्म होगा ब्रह्म में स्थित होगा उसको अवश्य अमृतत्व प्राप्त होगा फल बताया सबसे उत्तम फल बताया उच्च कोटी का फल है अमृतत्व प्राप्ति इसलिए पुण्य लोगा भवंती वहां की दृष्टि से यहां जो अमृतत्व फल है ये अमृतत्व फल की स्तुति के लिए है कि बाकी जो भी करते हैं उससे जो पुण्य लोगों की प्राप्ति होती है उतना अच्छा फल नहीं है ऐसा छोड़ करके ब्रह्म संस्था प्राप्त तो होने पर अमृतत्व तो प्राप्त होता है ऐसे स्तुदी भी है स्तुदी भी मान लेंगे स्तुदी मानने में कोई दोष नहीं स्तुदी भी हो किंतु प्रश्न यह है कि यह ब्रह्म संस्था केवल सन्यासी को ही हो सकता है अथवा अन्य में भी हो सकता है पूर्ववादि कहेगा जब सबके लिए वहां विधान किया है तो आप पक्षपात क्यों करते सभी ब्रह्म हो सकता अब जो जो ब्रह्म में स्थित हो सकता है ब्रह्म संस्थित हो इसमें क्या ऐसा पूर्वादि कहना चाहेंगे इसी के लिए अभी आगे का भाष्य है पहले इस खंडिगा के लिए नीचे टीका है टीका में देखिए किम ये ब्रह्म शब्दो शब्दों यौगिको रूढ़ो वाई दि विकल्प्या आद्य नाजमात्र विषय दादी संकत ये जो ब्रह्म संस्थ शब्द है ये यौगिक शब्द है कि रूढ़ शब्द है क्योंकि शब्द का अर्थ करने का चार प्रकार होता है यौगिक योगरूढ़, रूट यौगिक रूट रूढ़ शब्द चार होते हैं तो चार में से जो यौगिक शब्द कहते हैं धातु वृत्ति आदि के द्वारा जो शब्दार्थ निकालता है अथवा समास आदि विग्रह करके जो शब्दार्थ निकालता उसको है उसको यौगिक अर्थ कहते हैं और रूढ़ि मन जो प्रसिद्ध होता है कोई एक शब्द एक वस्तु में प्रसिद्ध होता है यद्यपि शब्द का अर्थ अन्य में भी जा सकता है लेकिन एक में प्रसिद्ध होता है जैसा गौ शब्द है घट शब्द है इत्यादि तो ऐसा विकल्प इस प्रकार विकल्प करके तो दो में से कौन सा एक हो सकता ऐसा विकल्प करके न पारिराज्य का मात्र विषय दा यदि इसीलिए ये ब्रह्म संस्था परिवराजक में ही होगा ऐसा नहीं कह सकते ब्रह्मस्था ब्रह्म संस्थ ब्रह्म जो शब्द है परिवराजक में ही ऐसा नहीं कह सकते ऐसी शंका करते हैं बाद में उसका उत्तर देगी कथम पुनर्ब्रह्मस्थ शब्दों योगा वर्तमान सर्वत्र संभवन परिवराजक अवतिष्ठेत रूढ़ अभ्युभग में च आश्रम मात्रा अमृतत्व प्राप्त ज्ञानानर्थक्य प्रसंग है एक संशय है दूसरा उस संशय के लिए एक तर्क भी दे दिया एक लॉजिक को एक तर्क भी दे दिया अपनी तरफ से पूर्व जो शंका करता है एक देशी की शंका है कि आप तो ब्रह्म संस्था शब्द सुनकर के साक्षात परिवराज को सन्यास को यहां ला रहे किंतु हमें यह समझ में नहीं आती है कि ब्रह्म संस्था शब्द से ऐसा तात्पर्य कैसे आ जाता इसलिए कहते हैं ब्रह्मा संस्था शब्द ब्रह्म संस्था एक शब्द है ये योगाद वर्तमान ये कैसा बना हुआ शब्द है ये योगाद वर्तमान इसका अर्थ ये योग विधि से ये धातु आदि अर्थ का व्याकरण की विधि से वर्तमान शब्द है ये, ये कहीं रूढ़ शब्द नहीं है सर्वत्र संभवन इसलिए इस शब्द का अर्थ कहीं भी हो सकता कहीं भी हो सकता है तो इसीलिए कोई विशेष व्यक्ति में रूढ़ नहीं जैसा अभी पाचक शब्द है पाच कहा मैंने पकाने वाला है ना पकाने वाला अब ये पकाने वाला ये कोई व्यक्ति विशेष होता है क्या ऐसा नहीं है कोई भी पकाता है पचती पाचक जो भी पकाता है वह पाचक होता है अब वो रूढ़ शब्द नहीं है योगी योग शब्द योगी शब्द है तो जो पकाएगा उसको पाचक कहा जाता है उसका शब्द का अर्थ ऐसा चलता है ऐसा ही यहां योगाद वर्तमान है सर्वत्र संभवन सर्वत्र होता हुआ ये शत्र का प्रयोग है सर्वत्र होता हुआ सर्वत्र उसका अर्थ लगा सकते सर्वत्र माने यहां तीनों में लगा सकते हैं तो परिवराजक एव अवतिष्ठे उसी के परिवराज का ही ग्रहण आप कैसे निश्चित कर रहे हैं उसी में ही अवतिष्ठे मन कथम अवतिष्ठे कैसे उसमें निश्चय कर रहे हैं? क्यों क्योंकि रूढ़ अभ्युभ में यदि आप रूढ़ि मानते हैं चलो ब्रह्म संस्था शब्द रूढ़ि है ऐसा मानते हैं तब तो क्या है आश्रम मात्रा तब तो ये अर्थ हो जाएगा कि कोई भी संन्यास ले लेता है संन्यास लेने के बाद में वो ब्रह्म हो जाता ऐसा हो जाता इसका मतलब आश्रम ग्रहण मात्र से ही ब्रह्म संस्थता की प्राप्ति हो जाएगी तो बोले कि क्या दोष है बोलते हैं प्राप्ते अमरदत्व के प्रसंग। फिर तो ज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं केवल संन्यास ले लो सन्यास लेने के बाद में ब्रह्म हो हो जाओ। हो गया। अब बाकी जो है ज्ञान का कोई अर्थ नहीं ऐसा हो जाएगा यदि रूढ़ी मानेंगे तो जो जो संन्यास लेगा ले वो, -वो ब्रह्म संस्थ हो जाए फिर ज्ञान इतने साधन बताए और बताने जा रहे हैं इन सब साधनों की व्यर्थता होगी वो कोई तात्पर्य नहीं है साधन ऐसा हो जाएगा और योगिक विधि से मानने से केवल परिवराजक में नहीं अन्य तीन में भी हो सकता जो कोई भी ब्रह्म में स्थित होगा उसको ब्रह्म संस्थ कहा जाएगा तो ये कैसे आपने एक तरफ कर दिया इसको पूछ रहा है तो उसका उत्तर में कहा भाष्य में अत्र उच्च दे इस विषय में हम ये कहते हैं ये ब्रह्म संस्थ शब्द को लेकर के ये उत्तर दिया जाता कि है कि ब्रह्म संस्था ही ब्रह्मणी परिसमाप्तिर अनन्य व्यापारता रूपम तन निष्ठत्व पहले कहते हैं कि ये ब्रह्म संस्थ शब्द का अर्थ क्या है कि ब्रह्म में परिसमाप्ति ब्रह्म में ही परिसमाप्त हो गया यानी ब्रह्म म, ब्रह्म को ही पूरा मान लिया और ब्रह्म में सब कुछ परिसमाप्त कर दिया कर दिया। उसी को ब्रह्म कहना चाहिए एक अर्थ तो यह है और उसका अर्थ यह है कि अन्य व्यापारता रूपम अनन्य व्यापारता रूपम अन्य कोई व्यापार नहीं करता अन्य कोई कार्य कर्म नहीं करता उसका यही काम है ब्रह्म में स्थित रहना अन्य कोई कार्यकलाप उसका नहीं तो अनन्य व्यापारूपम यही होता निष्ठा और उसी को कहते हैं तनिष्ठत्व अभिदीय इसी को तनिष्ठत्व कहते हैं माने जिसको कहते हैं तो ब्रह्मा संस्था शब्द का अर्थ हो तो गया ब्रह्मनिष्ठा निष्ठा ब्रह्मणी निष्ठा ब्रह्मनिष्ठा ऐसा बोलेंगे तो उसमें निष्ठा शब्द का अर्थ निशेष रूप से संपूर्ण रूप से स्थित है और कोई व्यापार उसका नहीं है पहले तो ब्रह्म संस्थ शब्द का अर्थ यह है अब पूछते हैं कि ये जो स्थिति बताई ना ब्रह्म में परिसमाप्ति अनन्य व्यापारता रूप और तनिष्ठत्व अब ये भाषिकार ऐसे विषय में ये ये, ये सब ऐसे विषय है ये बहुत संवेदनशील विषय है बहुत सेंसिटिव विषय है यह सब मतलब एक तो उपनिषद मूल मंत्र में आया और पीछे तो आश्रमों का विधान किया और इस शब्द का कोई रूढ़ अर्थ प्रसिद्ध नहीं है इसको इस शब्द को आपको सन्यास में ले जाना है सन्यास के बारे में एक भी सूचना वहां संकेत नहीं मिलता अब ऐसे स्थिति में जो शब्द वेद में आया उसको आप अन्य अर्थ में ले जा रहे हैं तो वही अर्थ है लेकिन समझाने के लिए युक्ति नियम और जो वाक्य अर्थ का नियम है उन सबका पालन करना पड़ता है वो इधर उधर नहीं जा सकते कि अब वो आपके वक्तव्य को सुनकर के किसी को अनास्था ना हो जाए कि ये कोई शब्द को कोई और अर्थ कर दे कर दे रहा ऐसा ना हो जाए इसलिए बहुत सावधानी से चलते अब जब अर्थ करते समय क्यों अर्थ किया ब्रह्म समस्त शब्द तो कोई भी व्याकरण जानने वाले ब्रह्मसूत्र पढ़ने वाले समझ लेंगे ब्रह्म समस्त मन ब्रह्म में स्थित तो। लेकिन भाष्यकार ने तीन अर्थ दिया तो मैंने पहले कहा भाष्यकार ऐसे स्थान में कुछ शब्द को लेके विशेष अर्थ प्रदान करता है तो आपको सावधानी से चलना है क्योंकि उन अर्थ को लेकर के ही वो आगे बताना चाहते हैं, कि आपके मन में और कोई अर्थ ना जाए कि हम इसी अर्थ को लेंगे और उस अर्थ में उनका उत्तर और पूर्व पक्ष समाधान न्याय युक्ति सब निहित होता है ऐसे अर्थ देंगे क्योंकि यह प्रतिज्ञा है कि ब्रह्म संस्था का अर्थ ब्रह्मनिष्ठत्व उसी का अर्थ है अनन्य व्यापार रूपत्व अब अनन्य व्यापार रूप को लेके आगे प्रयोजन है इसीलिए वो शब्द यहां प्रयोग किया है अन्य कोई व्यापार नहीं करता ठीक है बोलते ये जो अनन्य व्यापार रूपत्व ब्रह्मनिष्ठत्व है ना तत् त्रयाणाम आश्रमाणाम न संभवती उसके बाद देख के सीधा बोल रहे ये जो है ये अन्य तीन आश्रमों में संभव नहीं है क्यों ये अन्य तीन आश्रमों में तीन अन्य व्यापार नहीं होता ऐसा नहीं है क्योंकि अन्य व्यापार करने के लिए कहा है वहां ब्रह्मनिष्ठा तो भी हो सकता है शायद आप बोलते हैं तो हो सकता है लेकिन वह अनन्य व्यापार नहीं हो सकता पूर्ण निष्ठा नहीं हो सकती उनको कर्म भी करना पड़ता है गृहस्थ होगा तो कर्म करना पड़ेगा अग्निहोत्र कर्म करना, करना पड़ेगा और परिवार है तो कमाना भी पड़ेगा बच्चों को पालना पड़ेगा बहुत सारे कर्तव्य कर्तव्य बताए वहाँ यज्ञान अध्ययन तब ये सब अब अनन्य व्यापार तो नहीं है ना वो अन्य व्यापार भी करना है अब उसके बीच में सुबह शाम दिन में कभी भी ब्रह्मनिष्ठा करना तो अब वो ब्रह्मनिष्ठा करेंगे तो पूर्ण ब्रह्मनिष्ठा कैसे होगी हमें ऐसी ब्रह्मनिष्ठा चाहिए जो व्यापार अनन्य व्यापार परक हो अनन्य व्यापार पूर्वक ब्रह्मनिष्ठा चाहिए वो नहीं हो पाएगा इसलिए बोला त्रयाणाम आश्रमाणा न तीन आश्रमों में इस प्रकार की ब्रह्मनिष्ठा ब्रह्म संस्था नहीं हो सकती आ क्यों है वो आगे बता रहे क्योंकि स्व आश्रम विहित कर्मा अनुष्ठान प्रत्यवाय श्र समस्या ये है कि यदि ब्रह्मचर्य गार्हस्थ वानप्रस्थ आश्रमों में रह करके स्वस्व आश्रम विहित कर्मों का अनुष्ठान ना करेंगे स्वकर्म अनुष्ठान ना करेंगे तो तो गलत होता है अपने अपने आश्रमों रह करके तत्त धर्म का अनुष्ठान न करना वो धार्मिक रूप से नियम के अनुसार गलत होता गलत क्या है प्रत्यवाय हो जाएगा उसको प्रत्यवाय मैंने पाप नहीं है पाप होने की संभावना वो बाद में जाकर कुछ गलत करेगा तो पाप होगा जो करने के लिए बोला वो नहीं कर रहा और जो आ, नहीं करने के लिए बोला वो आप कर रहा तो फिर गलती है ना इसीलिए आपको करने के लिए नहीं बोला करने के लिए बोला है कहा है विधि में उसका यदि अनुष्ठान ना करते हैं तो उसी से आपको प्रतिवाय हो जाता है प्रत्यवाय होगा प्रतिवाय मतलब पाप बनेगा बाद में यह तो होना ही है अब गृहस्थ में जाकर के आप ब्रह्म में बैठ गए तो क्या होगा भी? तो इसीलिए ऐसी बात इनप्रैक्टिकल मत करिए ऐसा नहीं होगा अच्छा अब परिवराजक क्या है परिराजक से यदि परिवराज को लेते हैं तो इसमें यह समाधान है कि सर्वकर्म संन्यासा देखिए विशेषण का प्रयोजन देखिए वो पहले तो कहा अन्य व्यापार तो होना चाहिए अब वो ये आश्रम आश्रमित ग्रहस्थ आदि को स्वकर्म निष्ठत्व तो रहना पड़ेगा वो अन्य व्यापार नहीं होता ऐसा नहीं हो सकता अब यहां आएंगे तो यदि जैसे शास्त्र के अनुसार देखेंगे तो परिवराज होगा तो सर्वकर्म संस में हो जाए अब उसका कोई कर्म करना नहीं वो अलग जो यज्ञादि कर्म होगा कोई विधान नहीं इसलिए वो सर्वकर्म संस होने से प्रत्यवायो न संभवती उसका कोई प्रत्यवाय नहीं होता है क्योंकि प्रत्यवाय होने के लिए जो पहले स्थिति है ना उसको वो सन्यास कर्म के द्वारा त्याग कर देता आपने कितने भी अच्छे अच्छे कर्म किए होंगे सन्यास लेना हो तो सबका त्याग हो यहां तक माता पिता पत्नी बंधु सबको त्याग करते हैं तो फिर आप कौन सा फिर कर्म? उससे बढ़िया कोई कर्म है कोई माता को अपने माता को त्याग कर सकते हैं पिताजी को त्याग कर सकता है उससे बड़ा कौन सा कर्म होता है दुनिया में कोई नहीं होता है तो इसीलिए अब सन्यास में वो भी आप करते हैं अब उसका आपको पाप नहीं लगता है, उल्टा पुण्य होता है कोई भी एक परिवार से एक सन्यासी बनता है तो शास्त्र में लिखा है उसका सात सात जन्म जन्म पूर्व और जन्म बाद में सबको फायदा होता है उसका वो बहुत बड़ा कार्य होता है ऐसा कहा इसीलिए सर्वकर्म संन्यास होने के कारण उसको प्रत्यवाही नहीं होगा प्रत्यवाही नहीं होगा तो वो ही अन्ष्ण, उसको अनुष्ठान करना पड़ेगा इसीलिए अनुष्ठान निमित्ता अनुष्ठान न करने के कारण जो प्रत्यवाय कहा है शास्त्रों में अगुर्वन विहिदम कर्म निंदित वाक्य है मनुस्मृति का उसमें इस प्रकार स्वकर्म अनुष्ठान न करने पर पाप प्रत्यवाय आदि के बारे में कहा यह सन्यासी को प्राप्त नहीं होता है कारण यह है कि वो विरजा हवन के द्वारा सर्वकर्म संस करता है उसके बाद में कोई उसको पश्चाताप नहीं होता है प्राश्चित नहीं होता है और मैं पहले क्या किया था क्या नहीं किया था उसका कुछ भी संबंध नहीं होता है कोई संस्मरण अनुस्मरण कुछ भी नहीं होता है इसलिए वो मुक्त हो जाते यही कारण है कि विधिवत सन्यास लेना चाहिए विधिवत सन्यास लिए बिना सन्यासी जैसा जीना और सन्यास लेकर के जीना दोनों में अंदर होता है वो विधिवत ना लेने पर वो क्योंकि वो विधान ही वो विच्छेद करता है। जैसे आप अलग अलग व्यक्ति रहते हैं वधु और वर पति पत्नी अलग, अलग अलग घरों में जन्म लेते हैं और बाद में दोनों को जोड़ना है दोनों को कौन जोड़ते हैं वो वैवाहिक जो कर्म है विवाह संबंधी जो संस्कार है उस समय जो लाजा होम होता है उसी के द्वारा वो हवन कर्म करके और साथ फेरा लेकर के इत्यादि जो भी करते हैं उसके द्वारा दोनों को जोड़ा जाता है वो जोड़ने का काम है उसके बाद क्या होता है दोनों का कर्म एक हो जाता है फिर बाद में साथ साथ में सब कर्म होता है कि को जोड़ करके बनाया और इसी प्रकार भिरजा हो करके उसको तोड़ा जाता है जो जो संबंध पहले था उसको तोड़ते वो यहां वाई वाई की संबंध कोई नहीं वो सारे माता पिताओं का पूरे पीढ़ी सभी का पूरे पितरों का सबका संबंध छोड़ देते क्योंकि सबके लिए वो श्राद्ध करते हैं सबको नमस्कार करते हैं और सारे गांव वासियों को बुलाते हैं सबको आ, आ, क्या भंडारा देते हैं और सभी से अनुमति देते हैं ऐसे ऐसे है विधान वो सब करना है करने के बाद में आप फिर सन्यास लेते इसीलिए वो विधान के अनुसार कर्म सन्यास या कर्म सन्यास उसका नाम तो उसको फिर कोई आगे प्रायश्चित नहीं होता ठीक है थीके? तो समादिस्तु तदीय धर्मो ब्रह्म संस्थता या तब पूर्वादि कहेगा नहीं फिर भी तो उसके पास समधमादि तो कर्म है ना समधम उपरिधि दीक्षा आदि जो साधना चतुष्टा इत्यादि बोला है ये भी तो कर्म ही है कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है बोले ये समाधि कर्म को हम आ, कर्म नहीं मानते हैं क्योंकि तदियो धर्म ये सन्यासी का धर्म है तदीय मना तद सन्यासी संयासी का धर्म है अब वो जो समाधि धर्म है ना ये तो ब्रह्म संस्था हैलक हो न वो ब्रह्म संस्था के उपोध है विरोधी नहीं होता इसलिए उसको रखा है समाधि तो स्वभाव तो अच्छा होता है ब्रह्मनिष्ठत्वे वही तस् समि उपब्रमिदम स्वाश्रम विदम कर्म यज्ञादी निच इधरेश अब कहते सन्यासी का क्या धर्म है कहते ब्रह्मनिष्ठत्वे वही सन्यासी के लिए ब्रह्मनिष्ठत्व ही धर्म है और तस्य समादि उपब्रमिदम फिर उनका स्वाश्रम धर्म क्या है सन्यासी आश्रम धर्म क्या है आश्रम धर्म है समदि के साथ में समदि से पुष्ट हुआ परिपोषित तो हुआ जो स्वाश्रम धर्म है उसका स्वाश्रमित कर्मों का अनुष्ठान करना पड़ेगा तो समादी इनके लिए है और यज्ञादी नहीं चैधरे और बाकी लोगों के लिए यज्ञादी दवा इत्यादि जो बोला वो उनके लिए अच्छा तद व्यधिक्रमे तत्यवाया यदि आदि का व्यक्त करते हैं तो अपने विहित कर्मों का आचरण न करने के कारण अन्य कर्मों में वो संलिप्त होता है स्वाभाविक रूप से इसके कारण उसको प्रत्यवाय होगा तो शास्त्रीय कर्मों का अनुष्ठान आश्रम विहित धर्मों का अनुष्ठान सन्यासी हो तो सन्यासी के अनुकूल अनुष्ठान करें ग्रस्त हो कर तो उसी के अनुकूल करें तब तो प्रत्यवाय नहीं होगा नहीं तो तदव्यतिक्रमे च प्रत्यवाया उसको प्रत्यवाय होता है तथा इसी प्रकार अब श्रुति देते हैं क्योंकि अभी तक उन्होंने कहा इसके लिए कोई श्रुति नहीं लेकिन हमारे सन्यास के बारे में उपनिषदों में बहुत स्तुति है बहुत कुछ कहा गया है क्या है न्यासि ब्रह्मा ब्रह्मा ही परहा ये जो सन्यास है ना न्यास त्याग त्याग ही ब्रह्मा है और ब्रह्मा ही पर है और परो ही ब्रह्मा ऐसे ऐसे स्तुति क्या तादानी अवराणी तपासी बाकी जितने भी तपस्या आदि है ना ये सन्यास से नीचे होते अवरान सन्यास से निकृष्ट है और सन्यास उत्कृष्ट है नास, न्यास न्यास एवं अत्यरेचित संन्यास तो सबसे उत्तम तपस्या मानी गई है ऐसे स्तुति है नारायण उपनिषद जो प्रामाणिक उपनिषद है कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद है इसी में इस प्रकार का वर्णन मिलता है जैसे तैतरीय उपनिषद है उसी शाखा में महानारायण उपनिषद भी है वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था था संसाद्यत अशुद्ध सत्ता ये तो प्रसिद्ध है कैवल्योपनिषद में है नारायण उपनिषद में है मुंडकोपनिषद में है। वेदांत विज्ञान के द्वारा जिस अर्थ को निश्चय करना है उसको निश्चय करके सन्यास योग प्राप्त करके सत्वा हा। इनके मन शुद्ध हो गए हैं ये आ, स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार हो गए हैं कैसे तैयार हो गया वेदांत विज्ञान सुनिश्चित एक शब्द में कह दिया वेदांत विज्ञान के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करके निधिध्यासनादि के द्वारा अर्थ का निश्चय हो गया ऐसे जो है उनका शुद्ध सत्व होता है क्यों शुद्ध सत्व का अर्थ यहां कामादि विकार नहीं होते हैं उनके अंदर इत्यादिया श्रुतया इस प्रकार के श्रुति हैं, सब संन्यास के बारे में कह रहे हैं। और स्मृतय स्मृतियों में देखिए भगवदगीता है, है। तदबुद्धयस्त आत्मा तिष्ठा तत्परायणा इत्याद्या ब्रह्म थ जो हो गए हैं उनको कर्म नहीं होता है ये श्रुदी है शुरुदी है तदबुद्ध तद आत्मान तत्परायण उस ब्रह्म के संबंध में ज्ञान ब्रह्म को ही स्वरूप मानना ब्रह्म में निष्ठा और ब्रह्म को ही परम आश्रय मानना तत्परायण तन ही लोग गया तादात में प्राप्त कर दिए ऐसे जो पंचमाध्याय में आया तो इसी को लेकर के ब्रह्म संस्था का अर्थ करना चाहिए कर्माभाव दर्शे दी कर्म नहीं है ऐसा ये सब जगह इसके बारे में विस्तार से दिखाया है हां इसमें दोनों टीका है पहले यहां प्रकड़ार्थ विवरण में देखिए प्रगड़ विवरण में बहुत कुछ बढ़िया बताया है सब आ, इसका पूरा विस्तार से ये प्रकरण को अंत तक सारे कर्म का और उसका त्याग का और सन्यास के बारे में कहां कहां कहा सब कुछ इसमें दिखाया इस पूरी को देखेंगे अच्छा है तो प्रगड़्थ विवरणम पहले पिछले पृष्ठ में 74 में नीचे यद तरफ भास्कर व्याजहारा कि भास्कर आचार्य ने यहां ऐसा कहा इस विषय में ये जो अभी हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं इस विषय में भास्कर आचार्य ने ऐसा कहा उनका कुछ पक्ष है आप जानेंगे क्या बोलते हैं अवस्थातर अवेक्षा व्यपदेश भेदो न विरुद्य दे केवल कर्मिण पुण्यलोगा ब्रह्म संस्था अमृतत्वभागिन ये कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि ये पुण्य लोकाहा और ब्रह्म संस्था अमृदत्व भाग तो पुण्य लोग की प्राप्ति और अमृतत्व दो फल है हमारे सामने आपका कहना है कि पुण्य लोग जो है तीन आश्रमों के लिए और अमृतत्व संस आश्रम के लिए किंतु भास्कर का कहना है कि ऐसे आवश्यकता नहीं ऐसा करना ठीक नहीं क्योंकि बाकी तो फिर अमृतत्व से वंचित हो गया आप तो खाली एक तरफ कर रहे बाकी क्या इतना पूरा जीवन भर कर्म करता है पुण्य कर्म करता है बहुत कुछ करता है तो उनको अमृतत्व प्राप्त नहीं होगा यदि ऐसा आप कहेंगे तो एक आपत्ति भी आ जाती है सामाजिक दृष्टि से एक आपत्ति आ जाएगी क्योंकि सब लोग सबसे उत्तम फल चाहते हैं, और उत्तम फल तो अमृतत्व है तो अमृतत्व तो केवल संन्यास से ही प्राप्त होगा बोलने पर सब लोग संन्यास लेंगे बाकी कर्म तो करेंगे ना क्यों उनको छोटा फल थोड़ी चाहिए उनको तो बड़ा फल चाहिए इसलिए ऐसा ऐसी समस्या हो सकती है इस दृष्टि से भास्कर आचार्य कहते हैं ये द्वैधवादी है वैसे भास्कर आचार्य। इनका कहना है कि ये अवस्थान्तर की प्राप्ति है जो पहले अवस्थान अपेक्षा विपदेश न विरुद्ध दे ये अलग अलग अवस्था मानने पर दोष नहीं होता है क्या है कि केवल कर्मिण पुण्य लोगाह जो केवल कर्म करते हैं उस अवस्था में वो पुण्य लोग को प्राप्त करते जैसा ईशावासी परिषद में कहा है तो विद्याम ज विद्याम जस्त वेदो भयव सहा इत्यादि वाक्य में आविद्य मृत्युम देर्थ अविद्य अमृत अश्न कहा तो इसी प्रकार केवल कर्मी जो होते हैं वो पुण्य लोग को प्राप्त करते हैं ये ठीक है और वही केवल कर्मी ब्रह्म संस्था अमृतत्व तो भागना बाद में जाके ब्रह्म में स्थित हो जाएंगे तो अमृतत्व तो भागी होगा तो जो गृहस्थ थे बाद में संन्यास लिया तो यहां से वहां चला गया तो ठीक है तो एक अवस्था में पुण्य लोग भाज और दूसरी अवस्था में अमृतत्व प्राप्ति थी। ये ठीक है दृष्टांत तो अभी पूर्वम तो मंद प्रज्ञा भूता इधानी अन्यतरो महाप्रज्ञों वर्त अविरोधा अब दृष्टान्त में भी कहा था कि जैसा आपने कहा था ना देव देवदत्त यज्ञ दत्तो अन्यतरस्तु प्रज्ञो अन्य दरस्तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है लेकिन यह पहले क्या था कि यह मंदप्रज्ञ थे यानी ब्रह्मचर्य आश्रम से जब अध्ययन करके आया तो उनको ग्रस्थ आश्रम में जाने की इच्छा हो गई वो ग्रस्थ आश्रम में गए वहां जाके कर्म किया तो मंद प्रज्ञ है कर्मों में फंस गए थे और बाद में उसको त्याग दिए त्यागने के बाद महाप्रज्ञ हो गया तो एक मंदप्रज्ञ हो गया इसका अर्थ हमेशा मंद प्रज्ञ ही रहेगा ऐसा तो नहीं है ना बाद में महाप्रज्ञ भी तो हो सकता है मंदबुद्धि का मतलब मंदबुद्धि क्वालिफिकेशन है और क्वालिफिकेशन मतलब क्वालिटी नहीं कर सकते अब इस समय मंदबुद्धि है तो बाद में वो मंदबुद्धि ही रहेंगे ऐसा तो नहीं है ना तो मंदबुद्धि तो बाद में अच्छे बुद्धि वाले भी हो सकते इसीलिए पहले मंदबुद्धि था वो जो भी था अग्रह आदि अब बाद में महाप्रज्ञ हो गया तो अमृत तो प्राप्त हो गया पहले मंदबुद्धि के कारण पुण्य लोग में फंस गए ऐसा तो हो सकता है ना यह व्यवस्था ठीक है तो किसी को कोई नाराज करने की आवश्यकता नहीं वो भी ठीक है ये भी ठीक है आप ऐसा करो उसके बाद ये प्राप्त करो ऐसा क्रम ठीक है ये भास्कर आचार्य ने कहा तत्र एदत वक्तव्यम इसमें प्रग्णाथ विवर्णकार कहते हैं कि इस विषय में हमें यह कहना है इसका इस उत्तर के रूप में कि किम अवस्थान्तरे भी पूर्वोपात कर्मनिष्ठता परिहारे न ब्रह्म संस्थता उच्च दे आपको इसमें स्पष्टीकरण देना होगा कि जब अवस्थांदर को प्राप्त करेंगे पहले पुण्यकर्म किया बाद में अवस्थान्धर में अमृतत्व प्राप्त करने के लिए जब प्रयत्न करेंगे तो पूर्व उपात्त कर्मनिष्ठता परिहारेण कि पूर्व उपात्त जो कर्म है यानी पूर्व जो कर्मों को कर रहा था उन कर्मों का परित्याग करने के बाद में ब्रह्म संस्था को प्राप्त करता है अथवा पूर्व कर्मों के परित्याग के बिना ही उसी को भी साथ में रखकर के ब्रह्म संस्था प्राप्त करता है हो सकता है एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन हो जाएगा उनका प्रथमे त्वया भी ब्रह्म संस्था यदि प्रथम मानेंगे यानी किम अवस्थान दरे पूर्वोपात कर्मनिष्ठता परिहारेण पूर्वनिष्ठा पूर्वकृत कर्मनिष्ठता को परिहार करके ब्रह्मनिष्ठता को प्राप्त करते हैं ऐसा यदि आप मानेंगे तब तो फिर वो भी हो गया क्योंकि पूर्वोपात कर्म को परित्याग कर दिया परिहार कर दिया और उसके बाद ब्रह्मनिष्ठता में आ गया ठीक है तो संन्यास हो गया आपके कहने में भी वो एक पक्ष में तो संन्यास लेकिन चरम से चंभव वक्षति किंतु दूसरे पक्ष में जिस पक्ष में पूर्वोपात कर्मनिष्ठता को परिहार नहीं किया और ब्रह्मनिष्ठता प्राप्त की दोनों को मिलाकर ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे ऐसे में असंभव वक्षती ऐसे में ये नहीं हो सकता है दोनों साथ में नहीं हो सकती कारण क्या है कि कर्मनिष्ठतायाम सत्यामे व्रह्मनिष्ठता मुख्याया संभव क्योंकि कर्म में निष्ठा के साथ में ब्रह्म में भी निष्ठा हो जाना कि कर्म को रखना भी है और कर्म का परित्याग करना भी है ये दोनों साथ साथ कदा भी नहीं हो सकता मुख्य नहीं हो सकता अब ब्रह्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली ये तो हो सकता है जैसा आजकल सब लोग जो है वेदांत का श्रवण करते हैं तो श्रवण करते हैं तो जानकारी होती है बस ये तो होता है लेकिन उसी में परायण हो करके तनिष्ठ हो करके रहना संभव नहीं है कर्म के साथ ये हो नहीं सकता नहीं मंद प्रज्ञत्व सत्य व महाप्रज्ञत्व में भी संभव ये कैसा होता ही नहीं अब वो एक मंद प्रज्ञ भी है और फिर महाप्रज्ञ भी है दोनों एक साथ होगा क्या या तो बुद्धिमान होगा या तो बुद्धिमान नहीं होगा और मूर्ख भी है साथ में बुद्धिमान भी है ऐसा कैसा होता है? तो ऐसा नहीं होता तो आ, ये जो है ना ये दोनों साथ में नहीं चलता इनमें से दोनों एक रहेगा या तो उस व्यक्ति को मंद प्रज्ञ कहो या फिर बुद्धिमान कहो अब दोनों साथ में कैसे हो सकता है तो और कर्म को रखना भी कर्म को त्यागना भी ये भी संभव नहीं किसी भी प्रकार दोनों संभव नहीं है ऐसे कैसे हो सकता तो भगवता भी भगवता भी भगवान ने भी गीता में कहा इस बात आरुक्षोर आरु मुनेर कर्म कारण्य देखी प्रागे ब्रह्मनिष्ठता कर्मानुष्ठान के पहले ही कर्मानुष्ठान कहा और बाद में आरुवृक्षारूढ़ तस्व कारण्य शब्द से यहां संन्यास त्याग को लिया जा रहा है तो योगारूढ़ होने पर यानी अंतकर्ण शुद्ध हो गया कर्म करके अंतकर्ण शुद्ध हो गया कामनाओं से मुक्त हो गया उस स्थिति में त्य जिसने कर्म करके अंधकरण को शुद्ध किया कर्म से मुक्त हो गया उसी को शम कारण उच्च उसी को सर्वकर्म शम कहा कर्म को त्याग करने के लिए कहा तब वो शांति से वो कर सकता है नहीं तो नहीं कर सकता यदि ब्रह्मनिष्ठ से कर्मण उपशम उत्तः जो ब्रह्मनिष्ठ हो गया वो कर्म में कर्म का उपशम कर देगा कर्म को त्याग कर देगा अश्वत्थमेनम सुविरो दृढ़ेन छित् तद परम दत् परिमार्गितम यस्मिन गदा न निवर्तन दि ये तो आप रोज पाठ करते तो ये जो संसार वृक्ष है वो अश्वत्थम एनम ये अश्वत्थ वृक्ष के समान है और सुविरूढ़ मूलम अज्ञान में इसका मूल है और उसको सामान्य रूप से काटा नहीं जा सकता उसको काटना है तो असंग शस्त्रणा असंख रूप शस्त्र चाहिए तभी काटा जा सकता नहीं तो उसका छेद नहीं हो सकता और ऐसे असंघ शास्त्र भी ढीला डूला नहीं जो काटने पर टूट जाए ऐसा नहीं दृढ़ ना दृढ़ चाहिए पक्का चाहिए ऐसे शास्त्र के द्वारा छित्वा उसी के द्वारा ही इसका छेदन हो सकता है किसका छेदन जो अश्वत्थ है अश्वत्थ का मूल है उसका छेदन तो अश्वत्थ है यहां संसार संसार का मूल है अज्ञान तो अज्ञान का छेद तो ऐसा ही हो सकता ये असंघ का संन्यास लिया है और उसके बाद तदअप परम तत्परिमार्ग दव्यम ऐसा करने के बाद में उस परमात्मा के संबंध में अन्वेषण कर देना चाहिए गवेषणा करनी चाहिए परिमार्ग दव्यम उसको ढूंढना चाहिए गदा न निवर्तन दिभोया जिसको प्राप्त करने पर फिर जन्म नहीं होता है ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए तभी प्रयत्न करना चाहिए यह गीधा में भी कहा तो बात तो इसी प्रकार होता दोनों साथ में नहीं हो सकता अन्य जगो जगौ बाद में भास्कर आचार्य ने अन्य भी कुछ कहा जगौ मने ये लिट लगा का प्रयोग है अन्य अन्य कुछ कहा क्या कहा ब्रह्म संस्थ शब्दो अयम यौगिक आलंबन ज योगिक प्रसिद्धम ऐसा कहा कि जैसा ब्रह्म संस्थ शब्द यहां यौगिक है अभी अभी बताया सन्निहित जो यौगिक शब्द होता है ना सन्निहित का आलंबन करता है जो निकट में है उसका अर्थ ही करता है वो जैसे आग्ने आग्ने ध्रम उपतिष्ठते प्रकृत आग्ने गृह्य कर्म कांड में आग्ने नाम के जो यज्ञ है उसमें उप्रकृत जो वहां जिसकी चर्चा हो रही उसी अग्नि को वहां लिया जाता आग्ने शब्द से आग्ने शब्द से वो वहां है तो ये कहा है एक नंबर की टिप्पणी दिया ज्योतिष में काचि आग्नेच पठिता ज्योतिष में यज्ञ के संबंध में कुछ ऋचाए जो आग्ने या के संबंध में कहा गया है उनका नाम आग्ने आग्नेच त वही ये वाक्य आया आग्ने आग्नेपतिषते श्रुतम वही आगे जाकर के आग्नेय आग्ने अग्निंद्रम अग्निंद्र एक उपतिष्ठे उसी के साथ में उसका संबंध करता है एक कहा तथा आग्ने सामान्य शब्द से प्रकृत आग्नेयी परत्व निर्णीतम वहां चर्चा करके आग्नेयी शब्द जो सामान्य परक है ना? है ना अग्नि को नयन करता इस अर्थ में और उसी को प्रकृत आग्ने पर निश्चय किया वहां जिस या का संबंध में विचार चल रहा है उसी को ही वहां निश्चय किया गया ऐसा वहां मालूम होता है उस प्रसंग में यह इतना ही है कि आग्ने ही शब्द का प्रकरण के साथ प्रसंग के साथ संबंध करके लिया गया इसी प्रकार जो यौगिक शब्द होता है तत्र यदि तब शब्द पारिवराज सन्निधापिता तदा तस्मृतत्वासा तब तो जो तबश शब्द के द्वारा परिवराज को ग्रहण कर दिया सन्निधावित किया मैंने सन्नि निकट में बता दिया तो तदा तब तो अमृतत्व तो आशा उसके लिए नहीं है क्योंकि वो सबके लिए है वो तो तब शब्द के द्वारा ही वो वान और सन्यास दोनों हो गया तो दोनों होने के बाद में चार मान लिया वहां तो एक में एक और दूसरे में दो और तीसरे में एक प्रकार चार हो जाएगा पहले ग्रहस्थाश्रम प्रथम फिर उसके बाद द्वितीय का, द्वितीय में दोनों को लेना है कर्म को दृष्टि से कहा वहां उनको वहां जो अनुष्ठान होता है तब है तब तो वाहन में भी सन्यास में भी ऐसा करके ये भास्कर आचार्य ऐसा अर्थ ले रहे तब तो वहां जाएगा जिसके बारे में कल चर्चा हुई थी तब तो क्या हो जाएगा कि यह पारिवारज्य के लिए यह अमृतत्व तो आशा अलग नहीं होगी ठीक है ना त्र तबकिि नियमः वाजिभ्यो वाचि वाजम विद्यम दिए वाचि यौगिक प्रतिभा से अवलंबना अनभ्युपग्मा यहाँ जो है इस प्रसंग में तौगिक नियमः ये नियम नहीं है कि जो यौगिक शब्द होता है वो सबसे निकट में है उसी का ही ग्रहण करता है ऐसा नियम नहीं कहा जा सकता ये नियम मान करके आप बोल रहे हैं यौगिक शब्द निकट वाले कोई ग्रहण करता ऐसा कुछ नहीं है क्यों वाजिभ्यो वाजिनम ये मंत्र है क्या आपने सुना है वाजिभ्यो वाजिनम इस मंत्र में वाजम अन्नम विद्य इसका अर्थ करते हैं वाजक अर्थ यहां अन्न है वाज अन्नम तद विद्य देशाम ये जिनके पास रहते हैं उनका नाम उन देवताओं का नाम वाजिना तो वाजिना जो वाजिभ्यो आ, वाजिनम ये जो कहने पर वो अन्न प्राप्त होता है वहा जो हविस है जो घी क्या वो बनाते हैं पनीर जैसा बनाते हैं आ, आमिक्षा बनाते हैं आमिक्षा बनाते समय वो जो आमिक्षा को अलग करके उसी में जो वाजी वो अलग करेंगे तो वाजिब मान उसका जो पानी होता है आमिक्षा मान पनीर होता है तो दूध को गर्म करके फाड़ेंगे फाड़ने पर जैसा हम पनीर बनाते हैं वैसे बनाएंगे बनाने के बाद में ये दोनों अलग होता है और एक देवता को वो आमिक्षा देते हैं और बाकी वाजिब भी हो वाजिन ऐसा कहा तो दोनों का अर्पण करते हैं तो यह फल मिलता है इत्यादि है तो यहां यौगिक शब्द जो है वाचिना शब्द यौगिक है वाजी वाचिनो वाचिना हाँ ऐसा चलेगा तो जी मने जो अन्न देने वाले देवता है तो यौगिकत्व प्रतिभा से भी ये दिखने पर भी, बना फिर भी ये नहीं माना जाता क्योंकि वह सन्निहित में तो दूसरा है।, है उनको नहीं माना जाता भूमा अधिकरण तो भूम शब्द से यौगिकत्व भी प्रकृत आलंबित्व अभ्युव और भूमा अधिकरण में हमने अभी देख करके आया भूमा शब्द के द्वारा वहां ब्रह्म को लिया गया था ठीक है भूमा अधिकरण में भूमा शब्द से यौगिक भूमा का अर्थ होता है सबसे बड़ा सबसे व्यापक उसको भूमा कहते तो सबसे व्यापक कोई भी हो सकता है अब भी सबसे व्यापक है किंतु वहां भूमा शब्द का अर्थ सन्निहित मान करके ब्रह्म को लिया गया तो क्या दिखाना चाहता है ये जो यौगिक शब्द है अर्थात जो हम व्याकरण के दृष्टि से शब्द का अर्थ करते हैं वो हमेशा सन्निहित को ही लेता है ऐसा कोई नियम नहीं कहीं सन्निहित को लेता है कहीं सन्निहित को नहीं भी लेता ऐसा है इसीलिए आप नियम नहीं बना सकते यौगिक होने पर वो सन्निहित को लेगा ही ऐसा नियम नहीं बना सकते ये यहां बता रहे उत्तर अतः अकिजित करम यौगिकम इसीलिए यहां यौगिक शब्द का कोई प्रयोजन नहीं अकिंचित कर उसका कोई ज्यादा बल नहीं किंचित कर मन कुछ नहीं करता अकिंचित कर कुछ करने वाला नहीं है फिर प्रकृत संभव है वधु तयोजक फिर क्या प्रयोजन है वहां वहां के क्या लेना चाहिए जो प्रकृत में चर्चा करते आ रहे उसी को लेना चाहिए यौगिक शब्द से यहां ऐसा अर्थ नहीं लिया जा सकता तथापि ब्रह्म क्रिया योगा सर्वत्र पाचकादि शब्दवद वर्तमान कथम पारिप्राजक एवं अवतिष्ठेता न कथनजित तब ये प्रश्न करने वाले आगे प्रश्न किया था कि ऐसा होने पर यद्य स्थिति यह है कि योगी के शब्द का कोई नियम नहीं है कभी इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है और सन्निधि का ग्रहण भी कर सकता है नहीं भी ग्रहण कर सकता सारे टेक्निकालिटी उन्होंने बता दिया यह सब है किंतु फिर भी आपने यहां जो ब्रह्म संस्थदा या अमृतत्व में भी जो आया इसमें ब्रह्म संस्था क्रिया के संबंध से सर्वत्र प्राजग आदि शब्द पाचकादि क्रिया जैसे यौगिक ही होते हैं सर्वत्र पाचक आदि क्रिया यौगिक है पाजगादि शब्द तो ऐसा ही ब्रह्म संस्था शब्द भी है यह तो यौगिक ही होना चाहिए इसको इसको रूढ़ी होने की कोई संभावना नहीं ऐसे में आप परिवराजक में कैसे इसको ले रहे हो कैसे भी नहीं ले सकता है इसी प्रकार उन्होंने प्रश्न किया था भाष्य में कथम पुनर्ब्रह्म संस्था शब्दों योगाद वर्तमान है इत्यादि कहा था तो यद्य अश्वकर्णादि शब्दवदू है एव अयम परिवराज के अभ्युपगम्यता और दूसरे पक्ष में अश्वकर्णादि के समान अश्वकर्ण का अर्थ अश्व इव कर्ण अश्वक कान जैसा जिसका कान है अब अश्व का जैसा कान बोल तो ऐसा नहीं होता है कि जिसको कई अश्व का जैसा कान रहे वैसा कान होगा उसका नाम होगा ऐसा नहीं है यह अश्वकर्ण एक औषधि का नाम है एक पौधा का नाम है अश्वकर्ण अब उसमें रूढ़ कर दिया गया उसको घोड़े के जैसा कान है इत्यादि कुछ नहीं है उसके पत्ते देखने से कुछ जैसा लगता है घोड़े का कान जैसा लंबा लंबा लगता लं है लेकिन वह औषधि है तो वह रूढ़ कर दिया गया इसी प्रकार परिवारजक शब्द को भी हम रूढ़ कर देंगे तो कहते हैं रूढ़ करने पर तो आपको फिर यह कहना पड़ेगा कि केवल परिवराजन मात्र से ही अमृतत्व प्राप्त हो जाएगा कोई साधन की आवश्यकता नहीं क्यों उसका अर्थ क्या है वो परिवराजन ले लिया सन्यास ले लिया बस तो ब्रह्म स्वस्थ हो गया फिर उसके बाद कुछ नहीं है ऐसा हो जाएगा ऐसा तो वो भी नहीं मान सकते वो मानने से क्या होगा फिर तो श्रवण मानव ने सारे साधन बताया कुछ भी नहीं करना है तो सब जितने भी आलस्य लोग हैं सब संन्यास ले लेंगे फिर ले, ले करके खा भी करके सो जाएंगे मैं तो मैं रहते है, फिर उधर तो क्यों परिवार करके हो जाएगा ऐसा लोग में माना जाता है। आप सन्यास लेंगे तो संन्यास को जोगी बोलते हैं ना जोगी बोलते अब योग जानता है नहीं जानता है कुछ नहीं है वो सन्यास हो गया तो जोगी है मैंने समाधि लगाता है बस आप सोते हुए देखने पर भी वो सोचेंगे आप समाधि लगा रहे क्योंकि क्योंकि उनको ऐसा दिखता है कि ये, ये सन्यास होने के बाद वही करना है उनका कर्तव्य बाकी कुछ करना नहीं इसीलिए वो आख बंद करके बैठे हैं तो बस समाधि हो, हो जाएगा संन्यास ले लिया और ब्रह्म हो गया ऐसा कहना पड़ेगा तब तो क्या है कि साधना आदि सारे व्यर्थ हो जाएंगे आपको भाष्य लिखने की क्या आवश्यकता है भाषा भी तो नहीं चाहिए भाष्य नहीं चाहिए टीका नहीं चाहिए व्याकरण नहीं पढ़ना लघु नहीं पढ़ना तर्क नहीं पढ़ना कुछ भी नहीं है बहुत आराम है वो तो सीधा संन्यास ले लो वो एक दो दिन का काम है थोड़ा बहुत पैसा खर्च होता है और कपड़े कपड़े तो मिल जाते हैं अन्न भी मिल जाते बस हो गया ब्रह्म समस्त फिर आगे क्या करना है ऐसा हो जाएगा तो साधन व्यस्त हो जाएगा शास्त्र की निंदा होगी तो ऐसा रूढ़ भी आप नहीं मान सकते इसीलिए नहीं होगा करके कहा तो उसके उत्तर में कहा था अत्र उच्चदय इत्यादि से भाष्यकार आराम से समझाया कि ऐसी बात नहीं है ब्रह्मी ओंगारो अभिदीयदा प्रकरणात यहां ब्रह्म संस्था का अर्थ जो है ना वो ओंगार को आलंबन लगा करके कहा है वहां जो प्रकरण है वहां प्रकरण के दृष्टि से में देख में ब्रह्म संस्था ओंगार को लिया परम चावरज ब्रह्म ओंकार ऐसा ऐसे प्रकटा का अर्थ वो, वो ऐसे लगा रहा तस्मिन संस्था सम्यक अवस्थान नामा तद अभिधेय ब्रह्म अनुध्यान इस प्रकार से होता है उसमें स्थित होने का अर्थ है कि वो ओंगार के द्वारा जो ब्रह्म अभिदेय होता है जिस ब्रह्म का कथन होता है उसमें स्थित हो जाना उसका ध्यान करना निरंतर अनुसंधान करना तप और ओंगार का जब करना स्नान आचमनादि व्यापारो भी ते नहीं बा अब जब जब करेंगे तो उसी के साथ स्नान आचमनादि भी उसी के साथ आ जाएगा नान्यन मंत्रादिना व्यापारत्व तनिष्ठत्व मंत्र आदि के द्वारा जो वेद में मंत्र है वेदोच्चारण मंत्र करके उसी का जो कर्मकांड का जो भी है उसी को नहीं करता अब जो परिवराजन हो कर दिया तो उनका एक ही मुख्य मंत्र है वो ओंगार है और ओंगार के द्वारा ही सब स्नान आचमन वस्त्र धारण सबके लिए मंत्र है हमारे पास तो स्नान के लिए मंत्र है और के लिए मंत्र है और उसके बाद वस्त्र धोने के लिए मंत्र है वस्त्र सुखाने के लिए मंत्र है फिर सबके लिए मंत्र है तो ये सारे मंत्र है ना ये, ये तो आचार विचार में उनके लिए है ब्रह्मचर्य आदि गृहस्थ आदि के लिए है लेकिन ये सन्यास लेने के बाद में इसी मंत्र से ओंगार मंत्र से ब्रह्म में ध्यान करके सब कुछ करता है तृहस्थ आदि नाम न संभाव्य दे अब कहते ये जो ओंगार मंत्र के द्वारा ये सब कर्म करना गृहस्थ आदियों के लिए संभव नहीं उसमें निष्ठा पाना संभव नहीं क्यों गृहस्थ के लिए मंत्र अलग है ओंगार मंत्र के द्वारा उनका नहीं ओंकार मंत्र को विधिवत प्रयोग करने का अधिकार केवल सन्यासी को ही है बाकी लोग ओंकार को उच्चारण कर सकते हैं मंगलाचरण के रूप में उच्चारण कर सकते हैं लेकिन उसमें साधन तो सन्यासी को कहा इसलिए वो गृहस्थ आदि को ओंकार मंत्र के दीक्षा नहीं देते तो केवल सन्यासी को होता सन्यासी के लिए विशेष है इसीलिए कह रहे हैं कि गृहस्थ आदियों में यह संभव नहीं है क्यों उनका तो गायत्री जवा अरण प्रत्यवाय श्रवनाथ ये ग्रहस्थ आदियों के लिए कहा है यदि गायत्री आदि का जप नहीं करते हैं ग्रहस्थ होकर के तो फिर वो प्रत्यवाय होता है जैसे ब्रह्मचारी है ग्रहस्थ है वानप्रस्त है इनको सब गायत्री जप करना चाहिए जब तक सन्यास नहीं लेते तब तक गायत्री आदि का जप करना पड़ता है कोई नियम है क्यों ऐसा कहा है अगुर्वन विहिदम कर्मा निंदित समाचर प्रसक इंद्रिया प्रायश्चीय ऐसा कहा मन स्मृति का श्लोक का एक पाद दिया है। अकुर्वन विहिदम कर्मा विदम कर्मा अकुर्वन विहिध कर्म को नहीं करता है फिर निंदित समाचार जो नहीं करने के लिए बोलता वो करता है जो शास्त्र में खाने के लिए बोला वो ना खाएगा और जो नहीं खाने के लिए बोला वो खाएगा शास्त्र में बोला जो अन्ना आदि खा सकते हैं उसके लिए ऐसा ऐसा करना है वो नहीं खाएंगे और फिर आप नियम ना सुनियात बाजार से ला करके नहीं खाना के जाए बोला तो बाजार से ला करके खाएंगे वो होता ही है इस। तो इससे क्या होगा प्रसक्त इंद्रियार्थु तब वो व्यक्ति इंद्रिया विषयों में प्रसक्त होता इतने सारे कर्म नियमों का क्यों करने के लिए कहा इसलिए कि वो इंद्रिया विषयों से मुक्त हो जाए जिससे आगे उनका साधन हो जाए तो साधन के लिए एक सहायक के रूप में यह नियमों को बताया तो प्रसक तो उस व्यक्ति को फिर प्रायश्चित करना पड़ता है क्यों गलत काम किया इसलिए प्रायश्चित करना पड़ता है ऐसा कहा तो यही यहां कह रहे हैं कि गायत्री आदि जब न करने पर विहित का अनुष्ठान न करना रूप प्रत्यवाय लगेगा श्रेयान स्वधर्मो विगुण बर स्वधर्मे निधनम श्रेय पर, पर भयावह ये भगवत भजन भी करते हैं तो स्वधर्म का अनुष्ठान करना ही श्रेयस्कर है और उसमें कुछ गुण कम भी दिखाई पड़े तब भी स्वधर्म का अनुष्ठान ही करना चाहिए पर परधर्म भयावह पर धर्म तो पाप लाने वाला होता है और स्वधर्म निधर्म श्रेय स्वधर्म करता हुआ उसमें मर भी जाए मृत्यु भी आ जाए तो वो श्रेयस्कर होता है परधर्म भयावह होता है। वो पाप का कारण होता है इसीलिए ऐसा नहीं करने के लिए कहा अब कहते हैं ननु अब यह प्रश्न होता है भिक्षो रवि संध्या वंदना प्रत्यवाय स्म हरित हरित स्मृति में हारित कृषि है हारित स्मृति में भिक्षु को भी संध्या वंदना करने के लिए कहा भिक्षु बने सन्यासी हो गया तो उनको भी संध्या वंदना करने के लिए कहा यदि संध्या वंदना नहीं करते हैं तो उसको प्रत्यवाय होता है ऐसा हरित स्मृति में कहा विस्तार से बोलेंगे कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है नहीं करने के लिए बोला तो उसका कारण क्या है किस प्रकार नहीं करना है करना किस प्रकार ये सारा बताना चाहते विस्तार से तो इसीलिए इन्होंने यहां प्रत्यवाय की बात सुनकर बोलते कि आप हमेशा पक्षपात की बात करते आप कहते हैं गृहस्थ आदि अपने धर्म का पालन नहीं करने से उनको प्रत्यवाय होता है सन्यासी अपना धर्म का पालन नहीं करने से प्रत्यवाह नहीं होता यह कहां का न्याय है अब होता है तो सबको होना चाहिए अब आप ग्रहस्थों को करते हैं और सन्यासी को बोलते हैं, उन्होंने उनको प्रत्यवाय कुछ नहीं होता है वो ना करने पड़े, कुछ नहीं होता ऐसे बोलते हैं ये ठीक नहीं है ना क्यों स्मृति में ऐसा कहा है? हरिद स्मृति कहते हैं कि यदि वो संध्या वंदन आदि नहीं करते हैं तो प्रत्यवाय होता है क्या कहा चारोप्याश्र ये देध्यो वासन वर्जिता ब्राह्मण्या यद्युक्रत तपोरता ऐसा कहा ये देखो ये चार जो आश्रम है ना चारों आश्रमों के लिए ये संध्यावंदन आदि रहित हो जाते हैं ये संध्या वंदन आदि नहीं करते संध्यावंदन का मतलब मालूम है ना हाँ संध्या के समय जो करने का कर्तव्य कर्म है उसका संध्यावंदन है संध्यावंदन जब आपको मन लगे तब करने का नाम नहीं हाँ तो जब लगा उठा तभी किया जब सोया तब किया ऐसा नहीं होता है संध्या के समय में करना है संध्या मुबासीता ऐसा वाक्य होता है तो संध्या एक देवी है उसी की उपासना करते हैं उसी समय करना चाहिए तो अब ऐसा नहीं करते हैं तो ब्राह्मण यद्यपि उग्र तपस्या बाकी बहुत बड़े बड़े तपस्या कर रहे हैं भयंकर तपस्या कर रहे हैं एक पैर में खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं एक समय भोजन करके तपस्या कर रहे हैं दूध आहार करके पानी आहार करके फलाहार करके सब बहुत भयंकर भयंकर तपस्या कर रहे हैं लेकिन संध्या बंधन नहीं करता है तब तो वो अपने ब्राह्मण ने भाव से मान ब्रह्म भाव से जो फल प्राप्त होना चाहिए उससे चल जाएगा ब्राह्मण को लेने पर भी अन्य जो भी साधक है उसी पे भी आएगा क्योंकि ये ब्राह्मण ब्रह्म शब्द से वेद भी ले सकते शास्त्र भी ले सकते तत्कर्म संबंधी सारे कुछ ले सकते उसी से ही वो हीन हो जाता है उसका धर्म से उचुत हो जाता है तो इसीलिए ऐसा करने का अधिकार नहीं कई लोग ऐसा समझते हैं हमारे यहां बहुत लोग आते हैं ना उनका यह समझना है कि हम वेदांत पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं तो हम बाकी सब क्यों रहते हैं सुबह उठना फिर स्नान करना संध्या करना भगवान को प्रणाम करना गुरु को प्रणाम करना और इत्यादि जो भी करते हैं वो सब आवश्यक है हम वेदांत से उड़ रहे हैं हम तो आजादवाद की चर्चा कर रहे हैं तो ये संध्या क्या करेंगे ऐसा सोचते हैं कुछ लोगों का ऐसा है भ्रम होता है लेकिन ऐसा शास्त्र में विहित नहीं है जब आप आश्रम में रहते हैं आश्रम धर्म का पालन करना है और उसके साथ श्रवणादि तो कर्तव्य है उससे आपको और परिपृष्ट होना है लेकिन जो मूल धर्म है मूल जो आपका नियम है जहां भी जिस अवस्था में करने अवस्था में भी करने के लिए कहा जो नियम है उसका परित्याग आप ब्रह्मचार होने तक नहीं कर सकते ये आगे आपको विस्तार से बताएंगे कि आप तब तक नहीं कर सकते आपको करना ही है आप कुछ भी अन्य साधन करो उसका फल मिलेगा लेकिन इसको त्याग दिया तो फिर नहीं होने वाला और आप देखो ऐसा त्यागने वाले के लिए प्रॉब्लम होता ही है वो एक न एक दिन परेशानी में आता है वो हमने देखा है कितने लोगों को ऐसा देखा वो नहीं समझते हैं तो ऐसा हो जाता है उसकी चर्चा ही करना नहीं चाहते उसको ठीक से सीखना नहीं चाहते करना नहीं चाहते हम तो वेदांत का अध्ययन कर हैं तो इससे छोटा है ना वो बाकी सब बाकी सब क्या करना है वो नहीं होता ऐसे करके सोचते हैं और उनके लिए कह रहे हो नहीं होता वो उन्होंने कहा ना उपग्रत आप सब हो रहता उग्र तपस्या करने पर भी यह तो आपको करना पड़ेगा उसके बाद आप कुछ करो जो करना है हाँ और बोधायनोरती बोधायन अच्छा है। अनागदाम तु ये पूर्वाम अनातीम तुम पश्चिम संध्या कथम दे ब्राह्मण स्मृद उनको कैसे ब्राह्मण मानेंगे जो अनागदाम तु उदय होने के पहले और अस्त होने के बाद जो संध्या उपासना नहीं करता उनको विप्र ब्राह्मण कैसे मानेंगे वो उनको नहीं मान सकता है तो संध्या उपासना तो अवश्य करनी चाहिए सायं प्राध सदा संध्याम ये भी प्राणो उपास दे जो लोग साया, जो सा विप्र संध्या प्रायम संध्या सायम संध्या को नहीं करता है कामम तान धार्मिको राजा शूद्र कर्म सुजित स्मृति में सर्व सब जगह जोर से कहते हैं उन्होंने कहा ऐसा जो ब्राह्मण होगा ना विप्र जो सायंकाल प्रातः संध्या नहीं करता है ऐसा यदि राजा को माल हो गया तो राजा को क्या करना चाहिए उनको शूद्र कर्मों में लगाना चाहिए ब्राह्मण होकर के स्वयं कर्म नहीं करता तो उनको क्या करना है शूद्र कर्म करना चाहिए यह कह रहा है गोपाल कामम दान काम मानी यथेच्छ आप उनको पहले बुला के पूछे समझाए क्योंकि राजा का अधिकार है धर्म का पालन कराना तो आपको संध्या आदि करना चाहिए नहीं करते हैं तो शूद्र कर्म है। कर्मों से योजे शूद्र कर्म के जो कर्म है उनमें योजना करें ऐसा क्यों क्योंकि उनको तो यह करना नहीं है जब ब्राह्मण होकर के ब्राह्मण कर्म करना नहीं है तो फिर उनको क्या करने की इच्छा है जो करने की इच्छा उनमें लगा दो ऐसे सेवा करने के लिए इस प्रकार से बहुत विस्तार से ये प्राश्चितों का विधान किया है कैसे करना चाहिए तारिवराज अब पारिवराज्य के विषय में तो परिवराजक ये तो, परिवराज तो सामान्य हो गया चार वर्णों के लिए एक साथ कह दिया इनको करना चाहिएगा अब परिवराज के विषय में कहते हैं क्योंकि प्रश्न तो उन्होंने ऐसे किया था ना संध्यावंदना अकरणे प्रत्येवाय स्मर्ये कहा तो परिवराजकू न कर्मणा न प्रजया धन न्यागेने के अमृतत्व मनशुरी तैतरियक श्रुते कर्मादि निंदापूर्वक तत्ग से अमृतत्व संबंध अवगम परिवराजक के विषय में कहा कि न कर्मणा न प्रजया धने न्यागे सभी को त्याग करके कर्म से नहीं प्रजा से नहीं धन से नहीं इन सब को त्यागने के बाद ही अमृतत्व को प्राप्त करते हैं एक अमृतत्व मानुष हुआ ऐसा कहा जो त्यागी होते हैं वो अमृतत्व प्राप्त करते हैं। ये तैतरीय श्रुति है तैतरीय श्रुति में ऐसा कहा तो इसीलिए कर्मादि निंदापूर्वक हम कर्मादि निंदापूर्वक तत्मत्वंधम उसका त्याग करना ही फल का संबंध करता है ऐसा मालूम पड़ता है अपूर्वच्च कामं प्रति तद्ध तात्पर्य नित्य नैमित्तिकानामपि अविशेष प्राप्ते पर नाम संध्या वंदन मुद्र अवस्थान संभावना कहते हैं यहां अपूर्वत्वाचा ये जो कर्मा आदि होते हैं कर्मा है कर्म है उससे होने वाले अग्निवतरा जो भी होता है इससे अपूर्व होता है अपूर्व फल प्राप्त होता है तो अपूर्वत्वाचा अमृतत्व काम प्रति जो अमृतत्व चाहता है अमृतत्व मानसिहू में जो अमृतत्व चाहता है यहां भी अमृतत्व की बात करें जो मोक्ष चाहता है उनके लिए तद्विधाने तात्पर्य अवगत उसके विधान में तात्पर्य के बारे में चिंतन करने पर ऐसा विधान किया उसके लिए हम चिंतन करते हैं उनको क्या करना चाहिए इस प्रकार चिंतन करने पर नित्य नैमित्तिका नाम अपनी अविशेष प्राप्ते नित्य नैमित्तिक सारे इसमें आ जाते कि वो सर्वकर्म परित्याग किया मतलब नित्य कर्म नैमित्तिक सर्म सब कुछ किया मान जो गृहस्थ आश्रम में अन्य आश्रम में रहकर के जो कर्म आदि करते थे संध्यावंधन इत्यादि जो भी करते थे उसका सब यहां परिवर्तन होता है वो सब अनुवर्तन नहीं करता है यहां कुछ और होता है होता है इनके भी स्वधर्म होते हैं और सब होता है ध्यान पूजा संध्या सब होते हैं लेकिन ये अलग होते हैं अलग प्रकार से होते हैं उसका अनुसरण नहीं करता है। उसका परित्याग किया मैंने सवरस्व पर सभी कर्मों का ही परित्याग किया नित्य नैमित्तिकों का भी परित्याग वहां कोई उन कर्मों का अनुसरण करने की बात नहीं कही तो फिर उसके बाद उसके जब परित्याय की बात ही कहते हैं तो का नाम संध्यावंदन मात्र अधिश्षुद्र अवस्थान संभावना तब तो ये केवल संध्या संध्यावंदन जो कर्मों में बहुत छोटा स्थान रखता है मैंने उसको इतना बड़ा मुख्य नहीं है ना छोटा सा आधा घंटा में 20-25 मिनट में आप करते हैं तो ये जो है वो बहुत छोटा कर्म है उसमें छोटा कर्म का फिर क्या स्थान है वो भी वो जो पूर्व में करना कर रहा था जिस संध्या वंदन की बात कर रहे हैं वो तो इनको वो भी परित्याग करना पड़ेगा। हिंदु तथा श्रुति ही क्योंकि आरुणी श्रुति इस विषय में क्या कहते हैं उसके बाद वो कुछ नहीं करता ऐसा नहीं अधर्धम अमंत्रव दसा कहा अधर्धम मैंने ये विरजा होमादी होकर के सर्वकर्म संास होने के बाद संन्यास दीक्षा कर्म होने के बाद में अमंत्र मंत्र के बिना यानी जो पहले मंत्र सब मिलाकर के करते थे उन मंत्रों का प्रयोग अब नहीं होगा सं का अलग होता और अमंत्रव आचरित संध्या अमंत्रवत संध्या होगी वहां ये ओंगार के जब होंगे और ओंगार संबंधी और कुछ मंत्र हैं जो संन्यास में जो चार मंत्र देते हैं उन मंत्रों का प्रयोग होता है और विशेष विधान है तो उसके अनुसार आचरण करें और समाधो आत्मन्याचरे समाधि अपने आप में समाधि लगा करके और ध्यान आदि को मुख्य मान करके वहां संध्या का विधान किया गया तथा आधर्वणिका फिर आधर्वणिक अधर्वण श्रुति में ऐसा कहा है सशिखम वपनम कर बहि सूत्रम त्यजेत बुध यदअक्षरम परम ब्रह्मा तत्सूत्र अब जब सन्यास लेते समय शिखा के सहित मुंडन करके वपनम कृत्वा मुंडन करके बहि सूत्रम तेजे बुधहा सूत्र जो यज्ञोपिध है उसको भी बाहर त्याग दिया जाता है जलादि में प्रवाह किया जाता और जो दंड धारण करते हैं तो उनके अलग विधान है उसी के द्वारा सशिखम वपनम कृत्वा बहि सूत्रम त्यजे बुधहा फिर क्या करें यद अक्षरम परम ब्रह्म तूत्र उसके बाद सूत्र क्या होता है जो पर ब्रह्म परमात्मा को ही सूत्र मान लिया जाता है उसका तो फिर उप सूत्र उसी को माना जाता है फिर अब वो जो सूत्र हम पहनते हैं वो पहन अभी नहीं पहनेंगे ठीक है इस प्रकार की भावना होती है और धारणा तूत्र से न उच्चिष्ठो न सुचिर्भवे उस ब्रह्म रूप सूत्र को धारण करने के कारण ज्ञान रूप दंड को धारण करता है और ब्रह्म सूत्र सु, ब्रह्म रूप सूत्र को धारण करता है इसके कारण ना उच्छिष्ट हा, उसका कोई उच्चिष्ट भी नहीं होता है ना अशुचि ही ना अशुद्ध भी नहीं होता वो ब्रह्म रूप से ही अवस्थित होते हैं इसीलिए जो कर्म के समय में शुद्धाशुद्ध का विचार होता है उनका अलग शुद्धाशुद्ध है यहां इनका अलग शुद्धाशुद्ध है उसको लेकर के नहीं होता वो स्वयं को असुजीवी नहीं मानते धार्यं कर्मण्य अधिकृत तद्धिवै स्मृतम् और कर्म में अधिकृत अन्य जो भी है मैंने सन्यासी को छोड़ करके ब्रह्मचारी जो भी तीन है ये वैदिक कर्म में जो ब्राह्मण आदि है जो तीन वर्ण वैदिक कर्म करते हैं तो आ, कर्म में अधिकृत है और वैदिक कर्मादि करते हैं ब्राह्मण आता ब्राह्मणाति तेईस तो उनके द्वारा तो भार्यम बहित सूत्रम तद्धिक कर्मा उनको तो बहित का धारण करना ही चाहिए सूत्र धारण करना ऐसा नहीं कि हमने भी ब्रह्म का धारण कर दिया इसलिए हो गया ऐसा नहीं होगा वो तो कर्म में अधिकृत है संध्या आदि करना है वैदिक रूप से कर रहे तो उसी का अनुसरण करना चाहिए उनको धारण करना चाहिए क्योंकि कहा है ध्याने दाने जब एहो में संध्यादार्चने शिखा ग्रंथिम सदा कुरिया मनुरब्रवीत विशिखो व्युपवीत योजना न तत्तम उपवीत के बिना शिखा के बिना जो वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करता है वो तो व्यर्थ होता है नहीं करना तो इसलिए ध्यान जब दान होम संध्या देवदार्चना और भोजन आदि अन्य भी स्थान है इन सब स्थानों में इनका धारण होना अनिवार्य है और इन इन स्थानों में शिखा ग्रंथिम शिखा के ग्रंथि बांध करके रखना शिखा खुली नहीं छोड़नी चाहिए ये सब कर्म करते समय ध्यान करते समय दान करते समय जप करते समय होम करते समय देवदार्चना करते समय संध्या वंदन करते समय शिखा बांध करके रखना और इससे इधर स्थान में कहा खोल के रख सकते ये नियम है कहां बांधना है कहां खोलना है ऐसा नियम है ये नियम में ये कहा गया और शिखा बांधे बिना कर्म करता है तो वो कर्म व्यर्थ होता है तो शिखा के बिना कोई कर्म नहीं करते ऐसा होता है पहले हमने बताया उससे तो ऋषियों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो अब जो है अग्नि रिव शिखा नान्या ज्ञानमयी शिखा कहते हैं अब सन्यासी के लिए शिखा क्या होगा शिखा नहीं है तो फिर वो तो हिंदू धर्म में तो शिखा को माना वो तो शिखा निकाल देते तो, तो क्या होता बोलते हैं उसी का तो अंदर जो ज्ञानी है ना ज्ञान जो जलती है अंदर ज्ञान का विचार निरंतर चलता है वो ही उसके लिए शिखा है सीखी त्युच्च दे विद्वा ने दर एक उसी ज्ञानमयी अग्नि को ही शिखी अग्नि का एक नाम भी है शिखी ऐसा कहा जाता है और अन्य तो कैसे धारिणा अन्य तो जो शिखा है वो सामान्य शिखा वो कर्म के लिए है। कर्म के लिए तो वो करना है लेकिन कर्म त्यागने के बाद उसको नहीं करना है तो उसके साथ वो चला जाएगा यह अलग हो जाए इत्यादि ना शिखा यज्ञोपीदादि परित्यागोपदेश सर्व कर्म परित्यागो अभिदीयते इस दस में क्या कहा गया कि सर्व कर्म परित्याग शब्द भाषिकार उसके साथ शिखा यज्ञोपिध आदि सबका त्याग होता है सन्यास दीक्षा के समय में तो वो उसी के द्वारा ही सब उससे मुक्त हो जाता है क्योंकि शिखा यज्ञोपिध के बाद कोई छोड़ने के बाद कोई कर्म नहीं कर सकते जैसा यज्ञ में आहुदी डालना इत्यादि कर्म है ना ये सन्यासी नहीं कर सकते आजकल तो कोई करते है कोई अपने आप अप सन्यासी लोग ही यत्न कराते हैं करते हैं है, तो ऐसा ठीक नहीं है शास्त्र में कहीं भी विधान नहीं और कहते सन्यासी ऐसा कोई यत्न करता है तो उसका हाविस देवदा ग्रहण नहीं कर सकते देवदा बोलते ये ये, ये इनका तो ये तो हमारे आराध्य होते हैं इसे कैसे वो ले, लेंगे ही नहीं बोला वो अग्नि में जल करके खत्म हो जाएगा व्यर्थ हो जाता है उसका फल नहीं होता है इसलिए सन्यासी को यज्ञ आदि कर, नहीं करने के लिए कहा कारण क्या है उसके बाद यज्ञ शिखा इत्यादि नहीं है यज्ञों पर शिखा आदि नहीं है दोष भी होता है दो नहीं करना है तो अब वो दोष होता है जो आपको नहीं करना वो कर रहे ना वो अपने आप दोष है से वो तंद्र मंत्र जो करते हैं वो उपासना जो अलग है वो एक आगम के अनुसार होता है वो सन्यास नहीं लेते नहीं, आ, कुछ ऐसा एक उसमें कुछ करते है। वो ही है ना उनको संन्यास ही नहीं मानते हाँ वो लिंग सन्यासी नहीं होते हैं जो आप कह रहे हैं ना वो अखाड़े के नागा लोग होंगे इनके बात कर रहे हैं वो सन्यासी नहीं मानते ना वो तो नागा वो अलग है वो तो परमांश मानते नहीं उनको आप पूछो उनको अपने आप बोलते हैं हम परमांश नहीं है बोलते परमांश जो सन्यासी होते हैं उनका अलग है और उनके लिए अलग है अलग अलग पंथ है वहां उनके लिए तो धुनाती वो तो अलग है वो साधन ही होता है उनके लिए और वो बहुत बड़े मानते हैं और उनके उस हिसाब से ज्ञान होता है साधन होता है वो अलग परंपरा है इसमें नहीं होता है जो क्रमसन्यास होते हैं या लिंग संन्यास होते हैं जो परमाश संन्यास के विधान जिस प्रकार से है वो अलग होते हैं और नागा संन्यासी का अलग होता है और अन्य अन्य भी है अखोरी है आदि अन्य अन्य भी है वो उनके भी अलग परंपरा वो कोई भी संन्यासी मानते नहीं अपने हम देखने से वो सब साधु है साधु के लिस्ट में सब आ जाता है वो वैष्णव भी आता है जो शिखा रखे हैं उपविध पंते हैं वो भी साधु तो होता है लेकिन जो हमारे लिंग का सन्यास जो होते हैं इसमें नहीं आते हैं। वो, वो पहन करके नहीं है अब जैसा आप उस दिन बताया था कुटीचक तक वो तो पहनते हैं तो उनके हिसाब से वो चलेगा कुटीचक तक स्तर में जाता ये तो मुख्य सन्यासी जो शंकराचार्य जी सर्वकर्म संन्यास को ही लेते हैं जो मुख्य सन्यास परमांश संन्यास है उसके विषय में कह रहे तो इस प्रकार से कहा है काठ अब वो और भी देते हैं कि आपको और पक्का होने के लिए स्पष्ट होने के लिए ऐसा दो तीन स्तुति बोल दिया बोले कहीं कुछ बोल दिया तो क्या होगा ऐसा सोचेंगे आप इसीलिए और भी देते हैं बहुत जगह कहा है काठक मैंने कठश्रुति में सशिखा के विसृज्यज्ञो बवीदम भू स्वाहा जुहुयात ये ये जो विधान है ये विरजा होम में आता जब विरजा होम करते समय और उसके बाद में जो हवन करते हैं उसमें आता है। सशिखा शिखा के सहित केश को मुंडन करके निकाल करके विसृज्य उसका विसर्जन करके यज्ञोपवीदम यज्ञोपवीध का भी विसर्जन करते हुए भू स्वाहा इत्यादि मंत्र के द्वारा हवन किया जाता है अर्पण करते हैं वो कर्म ऐसा होता है तो वहां कुछ रखा नहीं वो सारा निकाल दिया तथा वाजसनेयके अब वाजसनेयक में आप जानते हैं पुत्रेशयाश्च वित्तेशयाश्च लोकेशयाश्च वित्थाया तीन यशनाओं को त्याग दिया पुत्र भी नहीं चाहिए वित्त भी नहीं चाहिए अब वो आदि भी नहीं चाहिए कहीं जाना नहीं चाहते सब त्यागने के बाद व्युत्थाया अध भिक्षाचर्य चरनते उसके बाद में भिक्षाचरण करना चाहिए ये नियम बताया यदि वित्त पद उपात्त कर्मा कर्मांग परित्याग अभिधान नर्वकर्म संन्यास एव दर्शिता इसी में भी सर्व कर्म संन्यास कहा गया शिकार ने जो मूल में कहा ना सर्वकर्म संन्यासात ये इसी का अर्थ कर रहे हैं इसमें क्या है वित्त का परित्याग पद होगा आपका कोई स्थान मान पदादि होगा उसका परित्याग और उपात कर्म का परित्याग कर्मांग का परित्याग जो जो पहले था उस सब का परित्याग उन सब का परित्याग एक साथ ये विरजा होम से होता है होने के बाद में वो सर्वकर्म संन्यास ले लेता है तस्मा संध्यावंदनाकरण न परमहंसान प्रत्यवाय प्राप्ति ये कहा इसीलिए जो वैदिक विहित पूर्व संध्यावंदन जो आप करते हैं उसका अनुष्ठान न करने से परिवराजकों को परमहंस लक्षण दे दिया परमहंस जो परिवराजक है उनको प्रत्यवाय होता नहीं क्योंकि वो संध्या इधर नहीं है वो पूर्व क्या है उनको तो वही दिखता है बोलते हैं उसी को ही करना चाहिए उनको स्मृदेश संध्यावंदना परिवराजक विशेष विषयत्वात अविरोधा भाव तब कहते हमने जो स्मृति दिखाया चतवारों आश्रमा इत्यादि में चारो आश्रम संध्या वन होना चाहिए जो कहा कहते ये वो जो संध्या वंदन है ना ये जो सर्वकर्म सन्यास परिवराजक को छोड़ करके अन्य जो कुटीचक आदि है अन्य प्रकार से जैसा अभी बात बहुत सारे संन्यास परंपरा है उनके लिए है वो परमश परिवराज का जो नियम है उसके अनुसार ये संध्या वैदिक संध्या आदि उनको नहीं होते ननु तस्माधि स्वाश्रम धर्म सद्भाव न सदा ब्रह्मनिष्ठतम निष्ठत्व तो एवं कहते ये तो ठीक है सर्व कर्म सन्यास उन्होंने कर दिया अब उनको संध्या संध्यावंदनादि कुछ भी नहीं करना है कर्म का त्याग हो गया वह ब्रह्मनिष्ठ हो सकते हैं किंतु उनके लिए समाधि साधन का तो विधान है ना शमदमादि स्वाश्रम धर्म सद्भावाद अपने अपने आश्रम के अनुसार यानी सन्यास आश्रम के अनुसार जो कर्म है समाधि कर्मों का सद्भाव दिखाई पड़ता है तो वो तो करने जाएंगे तो ब्रह्मनिष्ठता छूट जाएगी तो तब तो ब्रह्मनिष्ठ नहीं हो ना वो समाधि प्रैक्टिस करता है ऐसा भोजन करता है फिर विहार करता है इत्यादि करता है तो ब्रह्मनिष्ठता नहीं हो पाएगी बोलते ऐसी बात नहीं ये समाधि जो साधन है ना यह ब्रह्मनिष्ठता के अनुकूल है इनके आचरण करने पर ब्रह्मनिष्ठता में कोई विरोध नहीं आता उसके अनुकूल होते इसीलिए भोजन आदि जो विहार है उसको समाधि साधनों के द्वारा जब अनुष्ठान करता है तब ब्रह्मिष्ठता ही वहां पुष्ट होती है इसलिए साधना संपत्ति साधना तदुष्टय संपत्ति को निरंतर बनाए रखते उसी के लिए जो जो साधन है वो करते रहते तो इस प्रकार से वो भी उसी में आ जाता है इसलिए वो भी बोध बलग हो जाता है तो राग आदि आपिप्त चित्त से संभवा तद परमा एवं उत्व ब्रह्म संस्था यदि समाधि का अभ्यास नहीं करता है वो सोचता है सन्यास ले लिया अब सर्वकर्म सन्यास हो गया तो मैंने जैसा बोला ना सर्वकर्म सन्यास मैंने सब कुछ छोड़ दिया अब शम क्या है दम क्या है उपरेदि क्या कुछ नहीं करना वो जैसा अभी जीना ऐसा कहेंगे तो राग आक्षिप्त चित्त रागादि से संलिप्त जो चित्त है उस चित्त में ब्रह्म संस्थदा ये वसंभव उसमें ब्रह्म संस्था हो ही कैसे सकती है कैसे आ जाएगा आपको ऊपर एकाग्रता कुछ भी नहीं ब्रह्म संस्था में आप स्थित होना है कहा कौन से ब्रह्म में स्थित हो जाएगा वो तो कोई ब्रह्म में स्थित नहीं होता है वो तो लौकिक व्यवहार में संलिप्त तो हो जाएगा और ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो पाएगी इसीलिए उसके लिए तो असंभव ही हो जाएगा इसीलिए यह समाधि साधन तो उपबलक माना जाता है ब्रह्म के नु यद्य समादमादि निवृत्ति रूप ब्रह्म संस्थाया तीर्थयात्रादिस्तद्धर्मो नवती तथा तीर्थयात्रादि फिर भी विरोधी है समाधि जो कर्म है वो ब्रह्म का विरोधी नहीं है जैसा आपने बताया ठीक है मान लिया किंतु तीर्थयात्रा जो होगा वो तो तीर्थ करता है तद्धर्म कोई तीर्थ करेगा कुछ कुछ तो करेगा ना एक जगह बैठा तो रहेगा कभी इधर उधर तो जाएगा तो ये तो ब्रह्म संस्था से बाहर कर देंगे क्योंकि ब्रह्म में स्थित रहता है वो चलेगा कैसे वो गाड़ी में बैठेंगे कैसे जाएंगे कैसे सब ब्रह्म में स्थित तो कैसे होगा तो मुश्किल हो जाएगा और फिर आईडी वगैरह भी रखना पड़ता है आजकल पासपोर्ट आधार कार्ड सब दिखाना पड़ता है बहुत कुछ होता है यात्रा करने समय तो ऐसे में फिर तीर्थयात्रा आदि कैसे हो गया बोलते ना ऐसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें जो ब्रह्मनिष्ठत्वे वही तस् शमदमादि ब्रह्मिदम स्वाश्रम विदम कर्मा ये ब्रह्मनिष्ठत्व ही उसका मुख्य कर्म है और बाकी तो करता है तो उसी के साथ समाधि के साथ वो सब का आचरण करता है बाकी सन्यासी के लिए कोई तीर्थयात्रा का विधान भी नहीं है अब तीर्थ यात्रा करो नहीं बोलता है वो सब गृहस्थ वन प्रस्तादी के लिए क्यों मनु जी ने कहा देखो तथा मनु एथोक्तान कर्माणी विहाय दिजोत्तम आत्मज्ञा समेत ब्राह्मणस्य भ्यानवाजन्म सामग्रम ब्राह्मण से नान्य मुख्य रूप से ये ब्रह्म में स्थित होने को बहुत पवित्र उत्तम कहा गया यथोक्ता कर्माणी परिहाय धोत्तम जो निजोत्तम है यथोक्त कर्म जितने भी कर्म पहले कहे गए उनका सब परिहा उनका सब परित्याग करके आत्मज्ञाने समे चेदाभ्या यत्नवान वो आत्मज्ञान में स्थित होना चाहिए कर्म त्याग कर दिया और फिर चुपचाप बैठ गया ऐसा नहीं होगा आत्मज्ञान में और समाधि साधन में वेदाभ्यास वेदाभ्यास में श्रवण श्रवण में तो प्रवृत्त होना ही चाहिए यत्नवान प्रयत्न से करना चाहिए क्योंकि ये दि जन्म सामग्रियम यही ब्रह्म की समग्रता है संपूर्णता है इसको यदि अनुष्ठान नहीं करते हैं तो उसका जन्म पूर्ण नहीं होता जन्म के सामग्रिक अर्थ समग्र संपूर्णता वो तो इसी में ही है जब आत्मज्ञान में हो ब्रह्म में निष्ठ हो जाता है प्राप्त कृत्यो ही द्विजो भव इस इस आत्मज्ञान को प्राप्त करते ही वो असली ब्राह्मण बनता है असली द्विज बनता है तब तक वो नहीं बनेगा तब तक उसकी कमी रहेगी इस प्रकार से अन्य कोई रास्ता नहीं उसको प्राप्त करने के लिए ऐसा मनस्मृति आदि में वर्णन किया है आगे भी इसी के संबंध में और दो प्रश्न पूरा है और सारे अन्य के लिए भी कहेंगे और अन्य के लिए क्या विधान होगा इत्यादि सब बताएंगे ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णा पूर्ण मुदस्मादाय पूर्ण में शांति शांति शांति शुरुमाराज की जय